आप सबों के श्री ठाकुर पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर मत बनो। सावधान तुम्हारा ठाकुरत्व न कोई तुम्हारा भी नहीं। ठाकुर भी नहीं ठाकुर दे देखकर नई में पड़ोगे। प्रेम से बोलिए परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र भारत की छोड़ कर ऋषि उपासना हुई भारत यदि भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते थे तो संप्रदाय विरोध को भूल कर गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और अपने एवं गुरु भगवान हो और, और उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आवर होता है प्रेम से बोलिए परम प्रेम श्री श्री ठाकुर ऐसी बोले पर जय